शिवपुराण कैलाश संहिता यति के लिए एकादशाह कृत्य का वर्णन स्कंद जी कहते हैं वामदेव यति का एकादशाह प्राप्त होने पर जो विधि बताई गई है उसका मैं तुम्हारे स्नेह वर्णन करता हूँ मिट्टी की वेदी बनाकर उसका सम्मार्जन और उपलेपन करे तत्पश्चात पुण्याहवाचन पूर्वक प्रोक्षण करके पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर पाँच मंडल बनाए और स्वयं श्राद्धकर्ता उत्तराभिमुख बैठकर कार्य करे प्रादेश मात्र लंबा चौड़ा चौकोर मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में बिंदु उसके ऊपर त्रिकोण मंडल उसके ऊपर षटकोण मंडल और उसके ऊपर गोल मंडल बनावे फिर अपने सामने शंख की स्थापना करके पूजा के लिए बताई हुई पद्धति के क्रम से आचमन प्राणायाम एवं संकल्प करके पूर्वोक्त पाँच अतिवाहिक देवताओं का देवेश्वरी देवियों के रूप में पूजन करें उत्तर और आसन के लिए कुश डालकर जल का स्पर्श करें, पश्चिम से आरंभ करके पूर्व परन्त जो मंडल बताए गए हैं उनके भीतर पीठ के रूप में पुष्प रखें और उन पुष्पों पर क्रमशः उक्त पांचों देवियों का आवाहन करें पहले अग्नि पुंजस्वरूपणी अतिवाहिक देवी का आह्वान करते हुए इस प्रकार कहे ओम ह्रीम अग्निरूपा माधिवाहिक देवता आवाहयामी नमः इस प्रकार सर्वत्र वाक्य योजना और भावना करें इस तरह पांचों देवियों का आवाहन करके प्रत्येक के लिए पूर्वक स्थापना आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें तत्पश्चात हाँ होम हूम होम हौम इन बीज मंत्रों द्वारा तिरंग और करन्यास करें इसके बाद उन देवियों का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए उन सबके चार चार हाथ हैं उनमें से दो हाथों में वे और अंकुश धारण करती हैं तथा शेष दो हाथों में अभय और वरद मुद्राएं हैं उनकी अंग अंगकांति चंद्रकांति मणि के समान है लाल अंगूठियों की प्रभा से उन्होंने संपूर्ण दिशाओं के मुख्यमंडल को रंग दिया है वे लाल वस्त्र धारण करती हैं उनके हाथ और पैर कमलों के समान शोभा पाते हैं तीन नेत्रों से सुशोभित मुख्य रूपी पूर्ण चंद्रमा की छटा से वे मन को मोहे लेती हैं माणिक के निर्मित मुक्टों से उद्भाषित चंद्रलेखा उनके सीमांत को सीमंत को विभूषित कर रही हैं कपोलों पर रत्न कुंडल झलमला रहे हैं उनके उरेज पीन तथा उन्नत है हार केजूर कड़े और करधनी की लड़ियों से विभूषित होने के कारण वे बड़ी मनोहारिणी जान पड़ती हैं उनका कटिभा कृष्ण और नितम स्थूल है उनके अंग लाल रंग के के दिव्य से है, है, चरणार में निर्मित पायजेबों की की झनकार होती रहती पैरों अंगुलियों में बिछुओं की पंक्ति अत्यंत सुंदर एवं मनोहर है यदि अनुग्रह मुर्दे के समान मूर्तिमान हो तो उससे क्या सिद्ध हो सकता है इसलिए वे देविया महेश्वर की भांति सत्यात्मक मूर्ति वाले अनुग्रह से संपन्न है उनके से सब कुछ सिद्ध हो सकता है सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव ने ही उन अनु मूर्तियों को स्वीकार किया है इसलिए वे दिव्य संपूर्ण कार्य करने में समर्थ तथा परम अनुग्रह में तत्पर हैं। इस प्रकार उन सब अनुग्रह परायण कल्याण में देवियों का ध्यान करके उनके लिए संघस्थ जल के बिंदुओं द्वारा पैरों में पाद्य हाथों में आचमनीय तथा मस्तकों पर अर्घ देना चाहिए तदनंतर शंख के जल की बूंदों से उनका स्नान कर्म संपन्न करना चाहिए स्नान के पश्चात दिव्य लाल रंग के वस्त्र और उत्तरी अर्पित करें बहुमूल्य मुकुट एवं आभूषण दे इन वस्तुओं के अभाव में मन के द्वारा भावना करके उन्हें अर्पित करना चाहिए तत्पश्चात सुगंधित चंदन अत्यंत सुंदर अक्षत तथा उत्तम गंध से युक्त मनोहर पुष्प चढ़ाए अत्यंत सुगंधित धूप और घी की बत्ती से युक्त दीपक निवेदन करें। इन सब वस्तुओं को अर्पण करते समय आरंभ में ओम का प्रयोग करके फिर समर्पयामी नम बोलना चाहिए पंचदेवीभ्य दीपम समर्पयामी नम इस तरह अन्य उपचारों को अर्पित करते समय वाकी योजना कर लेनी चाहिए